ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनो सपन था बालक स्वभाव प्राप्त होने के कारण बालकों के साथ खेला करते थे एक दिन छोकरों ने खेल खेल में एक गड्ढा खोदा उसमें इन्हें खड़ा कर दिया और खोदी हुई मिट्टी से उनकी ठुड्ढी तक गड्ढा भर दिया अचानक जोर की बारिश होने लगी और बच्चे वृद्ध को भूलकर कर वहाँ से भाग गए ठंडी हवा और वर्षा में रात भर रहने से संत की मृत्यु हो गई पट्टिन टार की कविताओं में विषय भोगों की अनित्यता जीवन की छमभंगता क्षण भंगुरता तथा तो ईश्वराभिमुखी जीवन की आवश्यकता की बात पाई जाती है उनकी नैतिक सुक्तियों का समग्र तमिलनाडु में मुहावरों के रूप में प्रयोग किया जाता है शैव संतों की परंपरा वर्तमान काल तक अक्षुण बनी हुई है हमारे इस दरिद्र देश में जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र किंतु आध्यात्मिक परंपराओं में धनवान है हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता रहा है 18वीं शताब्दी में तायु मानवर नामक महानतम संतों में से एक तथा दक्षिण भारत के शैव संतों में निश्चित रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय संत हो गए हैं यवन में वे एक राजा के महल में दीवान बने तथा तमिल और संस्कृत भक्ति और दर्शन विषयक साहित्य को भलीभांति भांति आयत्त कर लिया उनकी भेंट एक मौन व्रतधारी संत से हुई और वे उसके प्रति बहुत आसक्त हो गए ऐसा कहा जाता है कि विधवा रानी ने स्वयं को राज्य सहित उन्हें समर्पित किया लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महल त्याग दिया उसके बाद दूसरे स्थान जाकर उन्होंने एक पवित्र कन्या से विवाह किया और एक सदाचारी जीवन व्यतीत किया जब उनका एकमात्र पुत्र बड़ा हो गया तो मौनी साधु ने अचानक पुनः उपस्थित होकर उन्हें याद दिलाया कि संसार त्याग का समय हो गया है सायु मानवर ने अपना अवशिष्ट जीवन उच्चतम दार्शनिक भावपूर्ण कविताओं को गाते हुए एक रमतेजोगी गायक के रूप में व्यतीत किया उनकी कविताओं में उन्होंने दक्षिण भारतीय शैव संतों के सिद्धांत तथा वेदांत का सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न किया है ताजु मानवर के अनुसार ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीन मूल तत्व हैं। जिस प्रकार सूर्य प्राणी जगत में प्राण संचार करता है उसी प्रकार ईश्वर समस्त जीवों और प्रकृति को धारण करता है तथा उनमें प्राण संचार करता है आनंदिप्पू अथवा आनंद रमन नामक उनकी एक रचना में से देव उच्चतम अनुभूति का वर्णन करते हैं तथा यह बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति और ज्ञान उच्चतम अनुभूति में एक हो जाते हैं तायु मानवर एक महान कवि तथा बड़े उच्च कोटि के रहस्यवादी संत थे तेरहवीं शताब्दी में मेकंडार नामक एक ऋषि ने सै संतों के उपदेशों को बारह सूत्रों में संग्रहित किया था उनके शिव ज्ञान बोधम नामक इस रत्ना पर उनके शिष्य अरुण नंदी ने टीका की है यह सिद्धांत रामानुज के विशिष्टाद्वेय से कई बातों में मिलता जुलता है हमने अब तक तमिलनाडु के महान संतों के बारे में ही चर्चा की है दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में भी कई संत हुए हैं मैं केवल कर्नाटक के दो संतों का ही उल्लेख करूंगा पहले संत पुरंदर दास थे जिन्हें सर्वत्र कर्नाटक संगीत अथवा दक्षिण भारतीय संगीत का प्रवर्तक माना जाता है वे प्रारंभ में एक धर्मनाम व्यक्ति थे तथा अपनी कंजूसी के लिए कुख्यात थे बाद में उन्होंने अपनी संपत्ति त्याग दी और महाराष्ट्र के पंढरपुर के प्रसिद्ध देव विग्रह बिट्ठल के दीन भक्त का जीवन यापन किया उनके हजारों आनंददायी गीतों को दक्षिण भारत में सर्वत्र सुना जा सकता है दूसरे महान संत बसवेश्वर थे वे श्री के महान भक्त तथा 12वीं शताब्दी के महान सुधारक थे कहा जाता है कि वे जन्म से ब्राह्मण थे और एक राजा के मंत्री बने थे उनके वचन अर्थात संक्षिप्त कविताओं में भगवान की दृष्टि में सभी मानवों की समानता पवित्रता और शिव भक्ति की आवश्यकता की बात पाई जाती है उन्हें वीर शैव सिद्धांत और संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है जो जातिवाद और सामाजिक अन्याय विरोधी एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था इस मत के अनुसार समग्र ब्रह्मांड शिव जी की क्रीड़ा है इस संप्रदाय की एक महान महिला संत अबका महादेवी थी एक युवराज से विवाह होने पर भी उन्होंने संसार त्याग कर श्री शैलम नामक एक पर्वत शिखर पर जंगल में अपना समय व्यतीत किया उनकी कविताएँ कर्नाटक में सर्वत्र प्रसिद्ध है तथा तो उनकी तीव्र शिव भक्ति को प्रदर्शित करती है जिन्हें वे चेन्ना मल्लिकार्जुन कहा करती थी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने पर उन्होंने सभी के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा का साक्षात्कार किया था अपनी एक कविता में वे कहती हैं, तुम ही समूचा जंगल हो बन के समस्त सुंदर वृक्ष तुम हो वृक्षों में विचरण करने वाले पशु पक्षी तुम हो हे चेन्ना मल्लिकार्जुन अपने सर्वव्यापी रूप का मुझे दर्शन दो उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति के संबंध में वे कहती हैं, मैं यह नहीं कहती कि वह लिंग है मैं यह नहीं कहती कि वह लिंगात्मकता है मैं यह नहीं कहती कि वह क्या है मैं यह नहीं कहती कि वह में है मैं यह नहीं कहती कि वह हुआ है मैं यह नहीं कहती कि वह नहीं हुआ है मैं यह नहीं कहती कि वह तुम है मैं यह नहीं कहती कि वह मैं है लिंग में चेन्ना मल्लिकार्जुन के साथ एक होने पर मैं कुछ भी नहीं कहती